श्विनावीतमस्तु ओम शांति शांति शांति वेदान दर्शन की ४५वीं कक्षा वेदान दर्शन के द्वितीय अध्याय का दूसरा पाठ चल है पीछे हमने क्षणिक में विभिन्न स्थितियां देखी और सिद्धांती ने उन पर आक्षेप भी लगाए कि ये आपके पक्ष में ठीक नहीं है आपका पक्ष ठीक नहीं होता है जो केवल समुदाय को मानते हैं समुदाय यानी अभी अभी को नहीं मानते उनकी दृष्टि से ये सारा कथन हुआ था प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध वो सब भी चर्चा हुई इसी से संबंधित और आगे भी बात चलेगी तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं हाँ। ओ संख्या 119 सूत्र संख्या अठारह हाँ। इसमें जो दो हेतु दिए हैं उभय हेतु के अपि कदापि अप्राप्ति तो ये जो बाह्य आध्यात्मिक अर्थात भूत बोत और बहुत ही कम चित्त इसके क्या कहना चाहता जिनका इनको पूर्व पक्षी समुदाय का हेतु मानते हैं समुदाय जो होता है वो दो तरह का अलग अलग मार दिया इन्होंने तो दोनों दो जो हेतु बताए इन्होंने एक बाह्य और आभ्यंतर तो ये जो समुदाय है ये दो हेतुओं वाला होता है कुछ समुदाय तो भूत भौतिक हेतु वाले होते हैं तो भूतों का संयोग हो गया भौतिकों का संयोग हो गया समुदाय बन गया एक आंतरिक होता है समुदाय तो उसमें ये रूप संवेदना विज्ञान संस्कार संज्ञा ये सब जो पांच स्कंद हैं, इनका भी समूह ये समुदाय हुआ अभी अभी नहीं हुआ तो समुदाय दो तरह के हैं जब हम ये कहेंगे कि समुदाय होता है तो समुदाय के घटक भी तो बताने होंगे समुदाय शब्द ही बोल रहा है कि अनेकों का संग्रह है समूह है तो अनेक क्या है समुदाय समूह को बनाने वाले जो हैं, वो समुदाय के हेतु कहलाएंगे, कारण कहलाएंगे? लाएंगे उन्हीं से ही तो समुदाय बना है तो समुदाय क्या क्या हो सकता है तो दो तरह का हो सकता है एक भूत भौतिक और एक चित्त चैतम ये जो इन्होंने स्कंदादी की बात की चित्त चैतम तो दो तरह से हो सकता है वो वो लोग मानते हैं उसी का यहां पर उल्लेख किया है कि ये जो दो हेतुओं वाला समुदाय आप बता रहे हो उसकी भी प्राप्ति आपके पक्ष में नहीं होती समुदाय आपके पक्ष में नहीं हो सकता क्षणिक बात के अंदर ये उन पर आपत्ति की है उन्हीं की मान्यता में समुदाय सिद्ध नहीं होता है सिद्धांति समुदाय को मानता है समुदाय तो होता ही है लेकिन समुदाय से अतिरिक्त समुदाय भी मानता है लेकिन उनको कह रहे हैं आपके पक्ष में तो समुदाय भी सिद्ध नहीं हो पाएगा क्षणिक होने से दो हेतुओं वाला समुदाय भी भिन्न भिन्न प्रकार का जो दो प्रकार का समुदाय है वो भी सिद्ध नहीं हो सकता तो, तो इसमें सिद्धांति भी तो इसको दोष मानता है ये किसको? जो जो ये पूर्व पक्ष ने प्रस्तुत किए हैं दो समुदाय इस प्रकार से इन इन्होंने कारण बताया इसकी ये विवेचना नहीं की इन्होंने कि ये जो समुदाय है इसके ये दो कारण होते हैं या नहीं होते हैं? भूत भौतिक ये तो सिद्धांत भी मानता है समुदाय होता है तो भूत भौतिक होता ही है और अंदर आंतरिक भी संस्कारों का वृत्तियों का समुदाय कहा ही जा सकता है कोई उसमें बात नहीं है लेकिन क्षणिक मानते हुए ये समुदाय के कारण नहीं बन सकते ये केवल कह रहा है सिद्धांति और okay, कोई, हाँ, कोई? बोलो खंड के विषय में कहते हुए हाँ। रोप, रोप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार हाँ। अन्यत्र विज्ञान शब्द का अंतिम में पाठ भी मिलता है हाँ। तो इसमें अर्थ वेद में क्या भिन्नता आएगी अर्थ भेद तो ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया विज्ञान मतलब विशेष ज्ञानी होना चाहिए अर्थ में भेद नहीं होगा मेरी दृष्टि से तो उसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि वो अलग अर्थ कुछ करते है उन्हीं का ही ये है पांचों उन्हीं के ये सत्यात प्रकाश में जैसा लिखा था वो कल हमने देख लिया था वो विज्ञान उसी रूप में लेके चलते हाँ आचार्य जी पृष्ठ संख्या 119 में 18वां सूत्र इसमें मैं एक क्षणिक वादी की तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने उसका खंडन किया है कि समुदाय नहीं बन सकता है लेकिन ये खंडन तो तब बन सकता है जब एक परमाणु है वो नष्ट हो गया और फिर दूसरा उत्पन्न हुआ तो दूसरे उत्पन्न होते समय पहला नहीं रहा तो इस दृष्टि से जो भूतकाल के और भविष्य वाले और वर्तमान इन तीनों का तो समुदाय नहीं बन सकता है ये तो ठीक है परंतु ऐसा तो नहीं है कि परमाणु एक ही हो परमाणु तो बहुत सारे हैं तो सभी परमाणु एक क्षण में नष्ट होकर के दूसरे क्षण में सभी नए नए परमाणु बनेंगे तो वो जो उस दूसरे क्षण मतलब वर्तमान क्षण में विद्यमान जो बहुत सारे परमाणु हैं उनका तो समुदाय बन ही सकता है तो इसका कैसे खंडन इन्होंने कुछ उसका उल्लेख नहीं किया है इन्होंने जिस तरह कहा है वो आपने ठीक ही कहा है आगे पीछे का लेकर के इन्होंने किया उन्होंने अगल बगल वालों का नहीं किया ये छोड़ दिया इसको इन्होंने तो कुछ कहा नहीं है हम उनके पक्ष में कुछ वहा तर्क कर सकते हैं कि जिस समय हम समुदाय देख रहे होते हैं उस समय में अनेक तो होते हैं उसके साथ साथ एक, -एक चीज भी लगातार बनी हुई है ये हमारी प्रती है एक चीज लगातार बनी हुई है जब समुदाय है तो समुदाय के जो अवयव है वो सब एक साथ बने हुए हैं, तब हम समुदाय कहते हैं समुदाय को दो दृष्टियों से देखिए एक तो समुदाय होता है कि एक एक अवयव मिलकर के बहुत सारे अभी काल को नहीं देख रहे काल का बस एक क्षण हम देख रहे हैं और उस एक क्षण में अनेक अवयवों की स्थिति देख रहे हैं इसको समुदाय कह रहे हैं एक क्षण के लिए देख रहे हैं केवल और बहुत सारी चीजें हैं दूसरा समुदाय को हम देखते हैं इसके साथ में हमारा काल भी जुड़ा हुआ होता है हमारी व्यवहारिक चीजें होती है कि समुदाय ये नहीं कि एक समुदाय बना फिर दूसरा है या तीसरा है हम समुदाय को लंबे समय तक देखते हैं अनेक अवयवों को एक क्षण में भी देखते हैं और अनेक क्षणों में भी लगातार देखते रहते हैं हमें बोध होता है हमारी प्रती ये कहती है वो भी साथ में जुड़ा हुआ है इनके पक्ष में वो जो लगातार बना रहना है जब समुदाय लगातार बना हुआ है उसके अवयव भी लगातार बने हुए वो नहीं बन सकता इनके पक्ष में ठीक है एक क्षण के लिए बहुत सारे हैं अगले क्षण में फिर दूसरे आ गए तो इसको ज्यादा अच्छे तरह से हम यूं ही कह सकते हैं कि एक से दूसरा जो उत्पत्ति आप बता रहे हैं वो तो प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होती है कि ये पूरा नष्ट होकर के दूसरा उत्पन्न हो गया ये प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होती है इसलिए आपके पक्ष में समुदाय बनेगा ही नहीं आपके पक्ष में समुदाय बनेगा ही नहीं अच्छा इसको हम दूसरे ढंग से देखें केवल सूत्र के आधार पर अगर करें इसको कि उभय हेतु के समुदाय तुदाय की उत्पत्ति मानते हैं ठीक है लेकिन फिर भी आपके पक्ष में समुदाय की प्राप्ति नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि आप समुदाय को मानते हैं समुदाय को नहीं मानते पूर्व समुदाय को तो मानता है लेकिन समुदाय जो अभी-अभी है उसको नहीं मानते है अब ये जो भूत भौतिक कहा इन्होंने भूत और भौतिक को समुदाय का कारण माना है ठीक है भूत और भौतिक को समुदाय का कारण माना है तो ये भूत क्या है ये अवयव है या अवयवी है और भूतों को फिर भी अवयव मान लें ये जो भौतिक आपने कहा है ये क्या है ये भौतिक क्या है भूतों से बनी हुई क्या चीज है ये अगर आप उसको समुदाय कह रहे हो उनके पक्ष में तो उसको भौतिक को भी समुदाय ही मानना पड़ेगा अगर आप उसको समुदाय कह रहे हो तो वो समुदाय समुदाय का कारण इस रूप में आप कथन कर रहे हो आप मूल कारण नहीं बता रहे हो अगर भौतिक से समुदाय बना है तो इसका क्या अभिप्राय हुआ कि आप समुदाय से समुदाय का निर्माण कह रहे हो जबकि बात क्या चल रही थी समुदाय का मूल कारण क्या है तो समुदाय का मूल कारण क्या माना जाएगा अवयव और उनके पक्ष में सदा अवयव ही है कोई भी अवयवी नहीं है कोई भी अवयवी नहीं है तो जिस समुदाय की बात कर रहे हैं भौतिकों का जो समुदाय है उसमें जिसको आप भौतिक कह रहे हो उसको अवयवी मानते हुए प्रयोग कर रहे हो उस समुदाय का एक अवयव मान रहे हो भौतिक को जबकि वो तो आपके पक्ष में घटेगा ही नहीं तो जो दो तरह से आप समुदाय की बात कर रहे हो ये बिंदु आया है नहीं पकड़ में समुदाय किसको कहेंगे इनके मान्यता के अनुसार अवयवों का समूह है इनके मत में अभी कुछ भी नहीं है कहीं भी अवयवी की सत्ता ही नहीं है यह नहीं कि कुछ चीजों में अवयवी नहीं है और कुछ में अवय है ऐसा नहीं अवयभी है ही नहीं तो जिस पक्ष में अवयवी है ही नहीं तो अवयव ही है तो वह अवयव क्या है वो अवयव क्या है सबसे सूक्ष्म कर्ण कोई माना जाएगा और वो भी अनित्य है उनके पक्ष में सबसे सूक्ष्म माना जाएगा तो उनकी दृष्टि से जितने भी समुदाय हैं वो किनसे बने हुए होंगे केवल मूल कणों से बने होंगे परमाणु से बने होंगे और किसी से नहीं बन सकते उनके मत में और जबकि वो क्या कह रहे हैं भूत भौतिक को समुदाय का हेतु मान रहे अब चलो भूत तक फिर भी मान लिया कि भूत तो परमाणु हो गए ये जो भौतिक को भी समुदाय का कारण माना है ये कैसे बस केवल भूत समुदाय का कारण है ऐसा ही बोलते हैं ना भौतिक समुदाय का कारण है ये कैसे हुआ भौतिक का मतलब जो भूतों से बना हुआ है अनेक भूतों से बना है तो जिसको आप भौतिक कह रहे हो वहां अभी भी देख लिया ना आपने अगर वहां भी आप अवयवी ही देख रहे होते तो बस कहते हैं भूतों का समुदाय है महाभूतों का परमाणुओं का समुदाय ही परमाणुओं का समूह ही ये समुदाय है ये भौतिक कैसे जोड़ दिया आपने तो इसका मतलब आप वहां भी अवयवी मान रहे हो यदि आप इनको कारण मानते हो तो आपके पक्ष में समुदाय बनेगा ही नहीं क्योंकि तो भौतिक मूल कारण है ही नहीं दो तरह से नहीं बन सकता चित्त चैत में भी नहीं बनेगा चैत जो है जिसको ये कह रहे हैं चित्त और चित्त से बना हुआ जो चीज है ये भी तो कुछ ना कुछ आप अभी अवयवी मानेंगे यहां पर चित्त से निर्मित है जिसको आप समुदाय के रूप में देख रहे हैं जिसको आप अवयवी के रूप में देख रहे हैं मान नहीं रहे हैं लेकिन कहते हुए आप अवयवी की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं तो यदि आप अवयवी को मानते ही नहीं हो तो आपका यह कथन कि समुदाय भूत भौतिक होता है यह गलत हो गया और चित्त चैत होता है यह भी गलत हो गया तो आपका कारण ही खंडित हो गया तो आपके पक्ष में समुदाय बनेगा ही नहीं तो आचार्य जी जैसे एक मनुष्यों का समुदाय है और एक दूसरे मनुष्यों का समुदाय है और इसी प्रकार से ऐसे दस समुदाय हैं तो उन दस समुदायों का आपस में मिला दिया जाए तो आप क्या कहोगे वहां पर तो उसको मनुष्यों का समुदाय कहेंगे या फिर समुदायों का समुदाय मनुष्यों का तो समुदाय कह तो यूं ही कह देते ना बस मनुष्यों का समुदाय मतलब दूसरे भी क्योंकि समुदाय का समुदाय हो रहा है वहां पर लेकिन तो ये जो भौतिक चीज है ये समुदाय थोड़ा है जब वो भौतिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भूतों से बनी भी कोई चीज है वो क्या है वो भूतों से अतिरिक्त है क्या तो समुदाय तो दोनों युद्ध सिद्धावय अयुद्ध सिद्धावय दोनों तरह से हो सकता है आप मनुष्यों का उदाहरण दे रहे हो तो समुदाय एक एक चीज तो बनी जाती है उस तरह से ये ठीक है अलग अलग घटक हमारे को दिखाई दे रहे हैं वस्तुओं की दृष्टि से तो इनके तात्पर्य कि आप दो कारणों से समुदाय की उत्पत्ति मानते हैं समुदाय बना है लेकिन वो आपके पक्ष में समुदाय कहला ही नहीं सकता है समुदाय आपकी आपकी शैली में आपके मान्यता के अनुसार नहीं बनेगा तो ये जो एक दूसरे आगे और पीछे का इन्होंने केवल ए, उसी अंश को छुआ जो कि इतना मुख्य नहीं था जिसको परस्पर में कहना चाहिए था अगर इनको कहना था पर वो बन नहीं रहा होगा तो इन्होंने आगे पीछे करके और उस तरह से व्याख्या की है तो उसमें ये तो प्रश्न बनेगा कि ही समानांतर तो दूसरे परमाणु है ये भी इसकी भी क्षय उत्पाद क्षय उत्पाद क्षय चल रहा है दूसरे तीसरे का भी लाखों करोड़ों का उत्पाद क्षय उत्पाद क्षय चल रहा है तो उस दृष्टि से दूसरे तो साथ में है तो यहां केवल इतना कह सकते हैं कि समुदाय अनेक अवयों का मात्र एक क्षण का काम नहीं है एक क्षण का समूह नहीं है वो लंबे समय तक रहता है और लंबे समय तक तब रह सकता है जब वो अवयव भी लगातार बने रहे और वो आपके पक्ष में सिद्ध नहीं है इसलिए आपके पक्ष में समुदाय नहीं बन सकता ओम आचार्य जी जैसे अलात चक्र होता है तो वो चूंकि बहुत स्पीड से घूमता है इसलिए हमें मतलब वो चक्र सा दिखाई देता है इसी प्रकार से मतलब क्षण क्षण में उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे हैं लेकिन वो इतनी तीव्रता से हो रहे हैं कि एक उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा मतलब ऐसे आ जाता है तो हमें ऐसे लगता है कि ये साथ साथ में ही हो रहे हैं जैसे पंखा घूमता है उस तरीके पहले के। ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्षण नाश और उत्पत्ति हो रही है तब ये आपकी कल्पना लगेगी इधर तो हमें पता है कि गति करने पर वो व्यक्ति वस्तु हमारे को ऐसी दिखने लग जाती है हमारे को उदाहरण दिख रहे हैं वो हमारे को ऐसा दृष्टिभ्रम होता है कि वो सब जगह फैला हुआ है हमारे नेत्र उन चीज को एक एक जगह नहीं देख पाते वो हम लगातार क्योंकि उसकी जो छवि जा रही है वो कुछ क्षण तक हमारे अंदर रहती है बनी भी रह जाती है वस्तु तो आगे की जगह हमारे बनी भी रह जाती है वो लगातार और फिल्में भी इसी आधार पर काम करती है एक सेकेंड में चौबीस फ्रेम चौबीस फ्रेम लगते हैं ज्यादा भी निकालते हैं मतलब तो चित्र होते तो चित्र ही है वो एक एक लेकिन वो इतनी तेजी से चलते हैं कि हमें वो चलता हुआ दिखाई है।, है चित्रों का संग्रह ही हो और कुछ नहीं है तो तेजी से होता है वो और ज्यादा भी आते हैं आजकल अच्छे वाले जो होते हैं तो ये हमें वहां तो पता लगता है यहां पहले से दो यू कल्पना में ही थोड़ना कि भाई यहां ऐसा होता है इसलिए हमारे को जैसे वो होता है वैसे ये होता है यहां पर ऐसे इसलिए हमारे को दिख नहीं रहा है पता कैसे लगा कि यहां ऐसा होता है पहले होता है ये सिद्ध करें और फिर हो रहा है और फिर हमें दिख क्यों नहीं रहा है वो विनाश तो कह सकते हैं जैसे वहां नहीं दिखता है ऐसे यहां नहीं दिखता है उसके लिए तो ये माना जा सकता है परमाण लेकिन वो ये क्षण में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होता है इसको स्वतंत्र सिद्ध करना पड़ेगा मात्र इतने से कि जैसे वहां होता है वैसे ये होता है नहीं होता है। जैसे सूर्य एक स्थान पर रहता हुआ सबको प्रकाशित कर देता है ऐसे परमात्मा भी एक स्थान पर रहता हुआ सबका नियंत्रण कर देता है अभी इस उदाहरण से कोई सिद्ध हो जाता है क्या कि परमात्मा एकदेशी देशी है पहले परमात्मा एकदेशी देशी सिद्ध हो फिर समस्या आए कि भी एक जगह रहते हुए कैसे कर रहा है तो परमात्मा सूर्य की तरह है ये कैसे किसको पता है ये ये तो निर्णय नहीं किया ना अभी ये तो प्रमाण से प्रस्तुत नहीं किया ये जो परमाणु का उत्पाद व्य है ये अलाक चक्र की तरह से है ये कैसे सिद्ध कर रहे हो आप उसकी तरह है कैसे है? ये तो साध्य टीम है इसलिए इससे निर्णय नहीं हो सकता ये तो कथन मात्र है इससे सिद्धि नहीं होती है ओह आचार्य जी इसी से संबंधित है जैसे हम कहते हैं कि मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो प्रतिक्षण नया नया हो रहा है हर क्षण वस्तु का अलग अलग ज्ञान है तो उसको भी कैसे सिद्ध करेंगे क्योंकि उसको तो सिद्ध करते हैं ना वो भी एक जैसे पता नहीं, लग रहा है हमें तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है उसके लिए तो उन्होंने न्याय दर्शन में भी आया अभी आगे कर दिया बंद हो गया ये आया ये होता है जिस समय ये आता है उसी समय बंद होता है व्यवधान में एकदम होता है इससे पता लगता है कि लगातार चल रहा है व्यवधान हुआ तब तो ठीक है कि वो बंद हो गया फिर हुआ लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी निरंतर कैसे इसको मतलब अलग अलग है पता लग रहा है यही तो प्रमाण कर रहे आपने इतना तो स्वीकार हाँ व्यवधान होने पर तो नहीं दिख रहा है भाई इसका क्या मतलब है कि ये जो ज्ञान आ रहा है ये जिस समय ये आ रहा था उसी समय तो इसने रोक लिया है अर्थात तो इसके एक क्षण तक पहले तक तो हो रहा था इसका ये दिख रहा था मेरे को और ये आगे आ गया अब नहीं दिख रहा है पहले तक हो रहा था इसका मतलब ये लगातार आ रहा है ये रुक गया ये आ गया जैसे नल से पानी आ रहा हो नल से पानी आ रहा हो और हम उसको बीच में कुछ पात्र रख दे तो रुक जाता है ना इसका मतलब वो लगातार आ रहा था अब लगातार नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है दूसरा पक्ष क्या है आपका मैं वही कह रहा मैं तो मतलब क्या है वो पक्ष बताओ पहले वो पक्ष बताओ पक्ष की स्थापना करनी होगी बिता नहीं नहीं बीतंडा नहीं अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि अगर ये एक साथ नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है आप क्या संभावना इसके अलावा क्या विकल्प है मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि वो मतलब क्षण क्षण में नष्ट हो नहीं हो रहा है निरंतर हो रहा है वो निरंतरता है उसके उसमें ज्ञान में हम कहते हैं है ज्ञान क्षणिक है क्षणिक है निरंतरता निरंतर तो नल से पानी गिर रहा है निरंतरता का तो वो भी मतलब होता है पानी गिर रहा है एक ने कहा कि हर क्षण नया नया पानी आ रहा है एक कह रहा है नही निरंतर गिर रहा है तो अंतर का हुआ था उन्होंने निरंतरता का मतलब आपका है जैसे की एक पाइप नली है लगी हुई है वो निरंतर है बस जो कि तू कि आपके निरंतरता का वो मतलब है यहां से ये यह जो हमारे को ज्ञान हो रहा है आप निरंतर कह रहे हो तो निरंतर का मतलब क्या हुआ ये चक्की निरंतर घूम रही है तो लगातार चल रही है ना हर क्षण में घूम रही है ना निरंतर घूम रही है मतलब हर क्षण में पंखा निरंतर चल रहा है मतलब हर क्षण में वो आगे आगे बढ़ रहा है वही मतलब होता है उसका अथवा निरंतर क्या आप कहेंगे कि भाई जैसे कि रखते है या ये, है ये निरंतर है रखा हुआ है बिल्कुल ये निरंतर है ये भी निरंतर कटा हुआ नहीं है बीच में तो पानी के नल में से कोई और नली बिल्कुल नीचे आई हुई हो लोहे की लगा दी हो उसको कहेंगे ये निरंतर है क्या आप ऐसा समझते हैं निरंतर का नहीं ना जो आप निरंतर समझ रहे हो वो तो क्रमश ही है नल से पानी गिर रहा है निरंतर है या क्रमशः निरंतर भी है कोई आपत्ति नहीं है हाँ अगर हवा आ गई है बीच में और खड़खड़ हो रहा है वो नहीं तो सामान्य रूप से बिल्कुल सीधा आता है और वो क्रमशय भी आ रहा है ऐसे ही ये जो हम जान कर रहे हैं ये निरंतर आ रहा है और वो ही मतलब एक आ रहा है इसलिए इसका दूसरा पक्ष ही नहीं बन रहा है पक्ष बताओ कोई कि क्या हो सकता है अगर ये हर क्षण में नहीं आ रहा है इससे इसको क्षणिक नहीं कह रहे आ रहा है ये और इसके लिए प्रमाण दिया ही वो तो दर्शन में पता ये जो रोकते ही हमारे को पता लगता है कि आ रहा था जा रहा था इससे पता लगता है कि आ रहा था, हा? जी, उसमें ये मैं कहना जो चाह रहा था कि जैसे हम कहते हैं ज्ञान क्षणिक है हा? अभी इस क्षण में जो ज्ञान है दूसरे क्षण में दूसरा ही ज्ञान हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? मतलब वहां, इसको मतलब है? इसका एक मतलब ज्ञान इस वस्तु का ज्ञान हो रहा है आंखें खुली है प्रकाश है ये सब स्थितियां जो अनुकूल है हो गई अब हमारे को निरंतर ज्ञान आ रहा है प्रकाश की किरण यहाँ टकरा रही है यहाँ से नेत्र में आ रही है लगातार आ रही है और उसको बंद कर दो प्रकाश को ये दिखना बंद हो जाएगा आंख को बंद कर दो ये दिखना बंद हो जाएगा क्योंकि वो जो प्रवाह आ रहा था वो रुक जाएगा इसका क्या मतलब हुआ कि ये लगा ये लगातार जान आ रहा है प्रकाश आ रहा है और हमारे को लगातार संवेदना हो रही है और वो लगातार हम देख रहे हैं कि बिल्कुल बनी हुई है जब तक देख रहे हैं तब तक है बंद करते ही एकदम बंद हो जाती है इससे पता लगता है कि लगातार चल रही है एक बार होने से ही देर तक चलती रहे तो फिर तो देखने के बाद आंख बंद कर दे तो भी वो चलती रहनी चाहिए एक बार देखने के बाद में प्रकाश बंद हो गया अंधेरा हो गया तो भी वो वस्तु तो दिखती रहनी चाहिए अगर देर तक दिखती है तो लेकिन जैसे ही ये इन कारणों में से एक भी बंद होता है तो उसी समय बंद हो जाती है इसका मतलब लगातार चल रहा था और किसी को कुछ न जी बाईसवें सूत्र में ये जो प्रति संख्या कहा है प्रति संख्या निरोध और निरोध अप्रति संख्या, संख्या निरोध हाँ जी प्रति संख्या निरोध अगर पूर्व पक्षी कहे कि उसके पक्ष में सिद्ध होता है तो नहीं सिद्ध होता नहीं है ना समुदाय तो वो मान ही रहा है समुदाय मान रहा है तो ज्ञान बल से वो कहे कि इसको नष्ट कर दिया मैंने तो वो वास्तव में तो नष्ट नहीं हो रहा ना वास्तव में नष्ट न होते हुए भी उसको नष्ट जब मान लेता है बौद्धिक रूप से जी। उसको प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं विरोधी ज्ञान रखते हुए नाश को करना विरोधी ज्ञान का मतलब क्या हुआ जैसा है वैसा ना हो करके कुछ और तो सृष्टि नष्ट नहीं हुई है लेकिन हमने सोच लिया कि नष्ट हो गई है अब ये जो ज्ञान है ये विपरीत ज्ञान है सृष्टि नष्ट नहीं हुई है हमने सोच लिया नष्ट हो गई है ये शरीर नष्ट नहीं हुआ है लेकिन हमने सोच लिया है कि यह शरीर नष्ट हो गया है विखंडित हो गया है तो ये ज्ञान वास्तविक है अवास्तविक है अवास्तविक है ना यही प्रति यानी वि विपरीत ज्ञान है विपरीत ज्ञान रखते हुए जब हम इसका नाश देखते हैं ये और एक वास्तविक रूप से नाश होता है वो देखते हैं कोई भी वस्तु नष्ट होती है हमें पता लग रहा है नष्ट हो रही है ये अप्रति है नाश तो वहां भी देख रहे हैं ज्ञान दोनों जगह हो रहा है लेकिन एक में वास्तविक ज्ञान है एक में अवास्तविक ज्ञान में एक में काल्पनिक है एक में, में वास्तविक है ये ऐसा लोग मानते हैं, क्षणिकवादी इन दोनों को मानते हैं उसको उद्धृत किया जा रहा है यह <coughs> और उसको उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि आपके पक्ष में तो ये बनेंगे नहीं उनके अंतर को बताया जा रहा है आप एक तरफ ये मानते हो आप एक तरफ ये मानते हो तो ये अगर मानते हो क्षणिकवाद तो ये बात तो आपकी सिद्ध नहीं होती है अथवा यह मानते हो तो यह सिद्ध नहीं होती है अंतर विरोध को बता के भी तो हम दूसरे का खंडन करते हैं ना दूसरे की हमने कुछ बातें सुनी हमने किसी का प्रवचन सुना उसमें एक बात कुछ कह दी एक बात कुछ कह दी तो एकदम प्रश्न नहीं आएगा कि भाई आपकी अगर ये बात ठीक है तो यह ठीक नहीं है ये ठीक है तो यह ठीक नहीं आप क्या कह, कह रहे हो ऐसा करते हुए हम उसका निषेध करते हैं खंडन करते हैं इसी का जी जो दूसरी तरह से अर्थ किया है उसमें थोड़ी स्पष्टता नहीं हुई सं, सांतन, सांतानिक उत्पाद एक सौ इक्कीस पृष्ठ पे तीसरा है ये जी नहीं ये दूसरा है सर है? दूसरी पंक्ति हाँ तो ये जो किम्बा करके लिखा है ना 121 पे ये तीसरा अर्थ है किंवा विच्छेदो नवती विच्छेदो न भवती न च भवितु मरती इनका विच्छेद हो नहीं सकता होता नहीं है हो नहीं सकता है एक ही बात है तो खोला है केवल त्र क्षणिकवादे सांतनिक उत्पादेत अगर क्षणिकवाद में क्या होता है बिल्कुल संतान से एक के बाद एक एक के बाद एक उत्पाद चलता चला जाता ये सांतनिक उत्पाद हुआ लगातार उत्पाद हुआ तथा संतान से अन्योन्य हेतु संतान से तो संतान का ऐसे में जो ये संतान चल रहा है उसमें अन्योन्य हेतु संतान से जिस एक दूसरे के कारण वाला जो संतान है एक से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा यही मानते हैं इसका अविच्छेदाद असंभव उसका विच्छेद कभी नहीं होगा तो नाश क्या होगा आपके पक्ष में एक ही लेखनी है उनके मत के अनुसार एक क्षण में अभी जो यहां पर परमाणु है कण है वो स्व समान की उत्पत्ति करते चले जा रहे हैं बिल्कुल स्व समान की तो करते जाएंगे करते जाएंगे वो तो रुकेंगे नहीं कभी भी रुकेंगे नहीं तो इसका नाश भी नहीं होगा कभी बनता जाएगा ना हर बार नया बनता फिर नया नया नया बनता जाएगा बनता जाएगा कोई कारण तो है नहीं वहां पर कारण तो है नहीं तो ना उनके पक्ष में नाश बनेगा ही कहा नाश तो हमारे पक्ष में बनता है कि भाई हमने सिद्धांति के मत में कि हमने अनेक वस्तुओं के संयोग को वस्तु माना है संयोग हो गया वो संयोग है उसका कुछ बंधन है अन्य कारणों से वो धीरे धीरे शिथिल होता है कमजोर होता है वो बंधन ढीला पड़ जाता है प्रकाश से जल से अन्य कोई भी बाधक कारण है रासायनिक परिवर्तन से वो शिथिल पड़ जाता है तो जब अब अब अलग अलग हो जाते हैं तो हम तो उसको ही नाश कहते हैं अवयवों के रूप में वस्तु बिखर जाती है उसको नाश कहते हैं शून्य अभाव तो मान ही नहीं रहे तो आपके पक्ष में तो वो होगा ही नहीं वो तो लगातार चलता ही जाएगा इस रूप में कह रहे हैं पे फिर ये रहा है कि जो बाईसवें सूत्र में फिर वो अपना प्रत्याख्यान दो मान रहे हैं उसको वो कैसे सिद्ध करते हैं पूर्व पक्षी जी यानी प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध को वो सिद्ध कैसे करते हैं उन्होंने कह रखा है यहां तो इन्होंने खंडन किया है बस उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया इसमें विरोधी चीजें भी तो सिद्ध मान ली जाती हैं जो अंतरविरोध होते हैं कंट्राडिक्शन होते हैं किसी व्यक्ति में तो हम तो कहेंगे कि भाई आप सिद्ध कैसे कर रहे हो एक तरफ ये कह रहे हो एक तरफ कह रहे हो पर वो उसमें टकराव ही नहीं मानता इधर ये मानता रहता है इधर ये मानता रहता है विरोध मानता ही नहीं उसको ठीक है वो कै, वो कैसे सिद्ध कर रहा है वो जिस समय ये मान रहा होता है तो उसको देख ही नहीं रहा होता है दूसरे को छोड़ देता है ध्यान ही नहीं आता या तो छोड़ देता है उपेक्षा कर देता है तो इसको छोड़ देता है ये तो दोष रहेगा ये अंतर विरोध तो है ही इसके अंदर ठीक है आगे चले तो हमने बाईसवें सूत्र तक देखा था जिसमें प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की बात कही गई थी इसमें जो प्रतिसंख्या निरोध और प्रलयावस्था का संपादन ये जो बहुत से इसी से ही कहते हैं कि ये उसका आधार है प्रलयावस्था संपादन का एक ये आधार है शास्त्रीय आधार के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है इस सूत्र को इसके भाग को पर इतना हमें इस भाष्य से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों मान्यताएं ये जो दो हैं ये क्षणिकवादी मानते हैं अब इसमें जो अप्रतिसंख्या निरोध है यानी नि वास्तव में वस्तु नाश हो रही है और हम उसको नाश को मान रहे हैं ये तो सब मानते ही है अब बात है कि प्रतिसंख्या निरोध को भी हम मानते हैं नहीं मानते है। ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए ये विपरीत तो है इतना तो ठीक है असत है हम काल्पनिक रूप से कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं ये प्रतिसंख्या निरोध क्यों कर रहे हैं वस्तु के होते हुए भी उसका नाश क्यों करना चाहते हैं क्यों प्रलय अवस्था संपादन करना चाहते हैं वृत्ति निरोध के लिए हम वृत्तियों को रोकना चाह रहे हैं लेकिन वस्तु व्यक्ति क्रिया उनकी हमारे कोई स्मृतियां आ रही हैं जो चाहे रागात्मक हो चाहे द्वेशात्मक हो वो बार बार आ रही है वो रुक नहीं रही है ठीक है अब उसको रोकने के तरह तरह के उपाय होते हैं उसमें एक उपाय ये भी स्वीकार किया गया क्या वस्तु को ही नष्ट कर दो वस्तु को ही नष्ट कर दो तो प्रयत्नपूर्वक यह अभ्यास किया जाता है एकदम नहीं होता है हमने यूं ही कह दिया नष्ट हो गई लेकिन देख रहे हैं उसको वस्तु के रूप में वास्तव में नष्ट होना चाहिए वो तो नष्ट कर देते हैं सबको नष्ट कर देते हैं नष्ट कर देते हैं तो उसमें फिर वो भय की स्थिति भी लगने लग जाती है ठीक है बताते भी हैं है तो भय लगने लगता है ये तो सब नष्ट हो गया क्योंकि उनसे हमारे हित आदि जुड़े हुए रहते हैं अब जब ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा जैसे कि यात्रा पे कोई निकला हो और वैसे तो रुपये पास में रहते हैं तो एक विश्वास रहता है भी कहीं भी आना जाना है खाना पीना कर लेंगे और जेब कट गई सारा पैसा निकल गया टिकट भी चला गया परिचय पत्र भी चला गया तो अब अब क्या करेंगे एक भय उत्पन्न होता है डर होता है करेंगे क्या समस्या दिखाई देती है ऐसे ये सारी चीजें चली जाएंगी तो क्या तो वास्तव में वो भय भी वहां उत्पन्न होता है अविद्या के कारण से तो उसके लिए एक कारण बताते हैं कि उसमें अपने को बचा के रखा हुआ होता है <laughs> और उनको तो मार दिया और खुद का स्वरूप अभी बचा हुआ है तो भाई खुद तो खाएगा पिएगा कपड़े पहनेगा वो तो आवश्यकता है वस्तुएं है नहीं लेकिन यदि उस समय भी आत्मा का ध्यान रह जाए कि मैं आत्म तत्व हूं अपने शरीर को भी नष्ट कर दिया तो किस बात का भय लगेगा आत्मा को तो रोटी नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए तो जहां वहां भय लगता है तो उसमें बताते हैं कि आपने अपने को नष्ट किया था या नहीं किया था वो कई बार उसमें भी डर लगने लगता है अपने को नष्ट करने का क्योंकि हम जितनी गतिविधि करते हैं सुख भोगते हैं वो अपने शरीर इंद्रियों के माध्यम से भोगते हैं जब लगता है ये भी चला गया तो बोले फिर होगा क्या मेरा करूंगा क्या मैं होगा क्या इसके बिना तो फिर मैं जान नहीं पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा कुछ भी वो भी एक भय का कारण बन जाता है इसमें कल्पना में जाकर के कुछ देर के लिए हम वृत्ति निरोध का प्रयास करते हैं अब जिस समय प्रलयावस्था संपादन कर रहे होते हैं उस समय तो ये सब वस्तुओं वृत्ति के रूप में आई रही होती हैं लेकिन आगे चल करके उसको नष्ट करना चाहते हैं ली वस्तु तो नष्ट हो गई लेकिन इतनी जल्दी स्वीकार नहीं होता है मन को हमारे को स्वीकार नहीं होता है हम कहे नष्ट हो गई नष्ट हो गई तो वो प्रतिक्रिया आएगी साथ में कि नष्ट तो यहां पर अभी बल लगाना पड़ता है क्योंकि ये वास्तविक नहीं है ये अवास्तविक है ये काल्पनिक है इसलिए हमारे को जोर से करना पड़ता है मान लो परिवार में या कहीं भी आपस में सामंजस्य नहीं है विरोध होता है तो क्या कि उसको छोड़ दो उपेक्षा कर दो इग्नोर कर दो तो बस इग्नोर कर दिया तो कोई समस्या ही नहीं है वही इग्नोर कर कैसे दे वो आमने सामने है उठना बैठना सब साथ में चल रहा है और कहा सुनी हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है तो जब हित साथ में जुड़े हुए होते हैं एक जगह रह रहे हैं खाना एक जगह बन रहा है स्नानागार का उपयोग हो रहा है अन्य चीजों का है दूरभाष का है ये चीजें तो हटा कैसे दे उसको व्यक्ति तो ये बलपूर्वक करना पड़ता है क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है लेकिन उस समय हमें रोकना है तो उपाय के लिए रोकना है कि ठीक है कर लिया बंद कर दिया जैसे कि हमारे को वृत्ति रोकनी है तो और कुछ नहीं तो आंख ही बंद कर ली चलो ठीक है आंख बंद करने से भी तो अंतर पड़ता है ना हम आंख बंद करके बैठते हैं ध्यान में इससे वस्तुएं तो समाप्त नहीं हो गई है लेकिन आंख बंद कर दी तो तात्कालिक जो उत्तेजना जा रही है तात्कालिक जो संवेदना जा रही है वो तो रुकी गई ऐसे ही मानसिक स्तर पर हमें उन्होंने उनको नष्ट कर दिया ये प्रतिसंख्या किया तो उतने अंश में यह उपयोगी है करने में भी कठिनाई है एकदम होता भी नहीं है लेकिन हो जाता है तो ध्यान काल में व्यक्ति अच्छी तरह बिना वृत्तियों के रह सकता है वो हो जाता है पर जब वापस लौट के आएंगे वित्थान दशा में आएंगे व्यवहार काल में आएंगे तब क्या करेंगे तब क्या करेंगे हमने राग द्वेष को हटाने के लिए वस्तु को हटाया वस्तु को ही हटा दिया अब जब व्यवहार करेंगे तो वस्तु सामने है या नहीं है हमने ये तो अभ्यास नहीं किया कि वस्तु के होते हुए राग द्वेश हटा दे हमारा अभ्यास कहां चला गया वस्तु को ही समाप्त कर दो लेकिन क्या वस्तु को समाप्त किए हुए रख सकते हैं हम वास्तव में लगातार व्यवहार काल में भी नहीं रख सकते ये शरीर फिर आएगा जैसे ही जगेंगे कम से कम अपना शरीर तो आ ही जाएगा उससे जो भी हमें राग द्वेष है अन्यों का है वो तो आ ही जाएगा तो ध्यान काल में वो उपयोगी सार्थक हो सकता है उपाय लेकिन व्यवहार में आएंगे तो फिर यहां के लिए समाधान फिर और करना ही पड़ेगा नहीं तो फिर वो की वही चीजें आने लग जाएंगी कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि कम हो जाएंगे लेकिन फिर वो का वही होगा पूरा उपाय नहीं हुआ इसमें दूसरा उपाय साथ में क्या अवयव के रूप में बदल देना हालांकि यह भी प्रलयावस्था संपादन और यह प्रतिसंख्या निरोध ये प्रतिसंख्या निरोध वाले तो पूरी तरह ही समाप्त कर देते हैं लेकिन वास्तव में नाश करेंगे तो अवयव तो रहेंगे ही फिर भी तो जब हम तन निमित्त वस्तु अभिमान वो अवयवी के कारण से राग द्वेश हो रहा है और हम हम में ले आए उसको तो जिससे हम अवयम में ले आए तो अपने को तो अवयवी के रूप में देख ही रहे हैं वहां पर तो जिससे राग से, से उड़ा दिया ठीक है विघटन हो गया उसका सारे परमाणु बिखर गए उसके उस व्यक्ति के हाथ पैर कोशिकाएं सब चित्र चित्र हो गए बिखेर दिया परमाणु रूप में आ गया बम विस्फोट हो गया लेकिन हमारे को तो नहीं किया हुआ है ना वहां पर भी हमने और कब तक करेंगे सामने व्यक्ति आ गया अब मान लो फिर झगड़ा हो गया ठीक है उसने कुछ छीना जपटी की उसने हमारी कोई वस्तु छीनी अब वो वस्तु छीन रही है तो वहां वैसे कैसे कल्पना करोगे आपकी वो तो है और कोई ऐसे ही वो विस्फोट वाला ही छीन रहा है वास्तविक कल्पना होगी कर सकते हो लेकिन कब तक या तो छोड़िए दो सारी चीज पर यह भी सब तात्कालिक है वास्तविक नहीं है तो इसके लिए हमारे पास दूसरे उपाय भी हैं उपाय बहुत सारे हैं दूसरे उपाय भी हैं। हम हमारा मूल उद्देश्य क्या है राग द्वेष को हटाना तो इन वस्तुओं को मानते हुए भी राग द्वेष को हटाने के प्रयास होते उपाय हो सकते हैं व्यक्ति यदि है राग-द्वेष हो रहा है वो हमारे साथ अच्छा बुरा व्यवहार कर रहे हैं और उसके कारण हमारे को राग द्वेश हो रहा है वहां हम कर्म-फल व्यवस्था को स्वीकार करते हुए ईश्वर को स्वीकार करते हुए जो कि वास्तविक है उसे ठीक है दूसरे ने कुछ गलत किया है उसका कर्म वो हो गएगा मेरे को मेरी क्षतिपूर्ति मिल जाएगी अगर ये प्रबल रूप से स्पष्टता से है तो वास्तव में रहते हुए भी हमारे को रागद्वेष नहीं होगा कर जाएगा वो भले ही वो व्यक्ति हो हमारे को रागद्वेष तो नहीं हो रहा है अब यह वास्तविक स्थिति में रहते हुए हम कर रहे और यहां कर लिया तो उपासना काल में तो हो ही जाएगा वृत्ति निरोध जब जागते हुए सामने कर लिया है तो उपासना काल में क्यों नहीं होगा वस्तुओं से संबंधित है रागर द्वेश तो वहां पर जो प्रक्रिया बताई गई है शास्त्रों में उनमें दुखों को देखना दुख है वो देखना उसमें नित्य सुख नहीं है ये देखना इसको जब हमने कर लिया तो कहां रागर द्वेश रहेगा जिन चीजों में हम हानि देख लेते हैं ज्ञान के रूप में शराब में मांस में बीड़ी सिगरेट में वो सामने है हमारे हमने उसको नष्ट नहीं किया है उसको परमाणु परमाणु नहीं किया है और हमारे सामने है वो वस्तु और हमारे मन में उसकी हानि एकदम स्पष्ट है ज्ञान के स्तर पे हम उसको उपयोगी उपाधे नहीं समझ रहे तो ध्यान काल में क्या शराब याद आती है ये शराब पीनी चाहिए आज तो शराब पीने की इच्छा कर रही है उसको हो सकती है जिसका ज्ञान अभी उसके दोष से अपलबित नहीं हुआ है उसने दृढ़ निश्चय नहीं किया उसको तो सपने में आ जाएगा या तो उपध्यान में आ जाएगा कि मेरे को शराब पीनी चाहिए आज तो सिगरेट की याद आ गई ध्यान काल में ये कब आएगी जब उससे संबंधित विवेक उसकी हानि हमें स्पष्ट नहीं हुई है स्पष्ट है तो याद आएगा ही नहीं हमारे को ऐसा ही संसार के सब विषयों के बारे में शब्द स्पर्श उपरासगंध कुछ भी जो रागात्मक है वस्तुओं से संबंधित जब हम उसमें दुख देख रहे हैं जब उसको हम अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मान रहे हैं उसको केवल हम उतना उपयोग के लिए मान रहे हैं जितना आवश्यक है तो बस अब कोई बात ही नहीं है ये वास्तव में रखते हुए वृत्ति से हटने का उपाय है जैसा कि हमारे शास्त्रकार बोलते हैं और इसमें वो समस्या भी नहीं है कि भाई हमने कभी तो कर लिया और फिर दूसरे वित्तान दशा में आएंगे तो क्या करेंगे ये तो हम करिए वित्तान दशा में रहें सामने व्यक्ति के तो उपाय तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा उपाय कहां तक जाता है कितनी दूर तक जाता है ये भिन्नता तो रहती है उनमें और अंतिम उपाय क्या है अंतिम उपाय क्या है अंतिम उपाय यही है विवेक ख्याति दुख दर्शन दुखम एवं सर्व विवेकिन ये तो योग दर्शन और इन सब में हमारे को पदे पदे मिलते हैं यही मूल उपाय है बाकी तो कुछ अलग अलग उपाय होते हैं जैसे गुस्सा आ रहा है तो मुंह में पानी पी लो ठीक है सरसा बहू का झगड़े में जो होता है तो महात्मा जी ने मंत्राया हुआ पानी दिया उनको अभी मंत्रित, अभी मंत्रित पानी दिया और वो पी मुंह में रख लिया और धीरे धीरे गुस्सा कम हो गया और झगड़ा भी कम हो गया सफल हो गया अब ये उपाय तो अलग अलग है लेकिन मन में अगर हो तो झगड़ा तो चलता रहेगा ये तात्कालिक उपाय होते हैं लेकिन वास्तविक उपाय को समझ लेना है उसमें इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती निमित्त मानते हैं ये थोड़े सहायता के रूप में होते हैं तो ये प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध प्रतिसंख्या निरोध खास तौर से इसको हम अलग अलग तरह से जो जो विभिन्न उपाय है उनका विश्लेषण भी हमें कर लेना चाहिए कि ये उपाय कितना महत्वपूर्ण है कितना इसकी सफलता है ये कितना दूर तक जाता है ये अंतिम है या तात्कालिक है इसकी कितनी उपयोगिता है उपायों को तो बहुत सारे हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं अपने दूसरा जो मुख्य उपाय नहीं कर सकते तो यही उपाय सही जितना हम कर सकते हैं उतना ही ठीक है और मुख्य उपाय कर सकते हैं लेकिन यह स्पष्टता रहनी चाहिए कि यही मुख्य उपाय है और इसी से ये ठीक होने वाला है तो पूर्व पक्षी जो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध मान रहा था उसका खंडन किया आपके पक्ष में ये नहीं बन सकता अब इसको और दूसरे ढंग से फिर खंडित कर रहे हैं तो तेईसवा सूत्र है उभय दोषात। चोषा उभ दो प्रकारों से भी इसमें दोष आने से कैसे? <स्थाँगा> तो पिछले सूत्र की थोड़ी आवृत्ति करते हुए ये आगे का बात रख रहे हैं पूर्वस्मिन सूत्रे प्रथ संख्या निरोधो अपृत क्षणिकवादे यौ निरोधो मनये पूर्व सूत्र में जो पूर्व क्षणिकवाद में ये दो निरोध माने गए यद्यपि तयो अप्राप्ति ही असिद्धि ही दर्शिता यद्य पिछले सूत्र में उनकी अप्राप्ति यानी असिद्धि बता दी गई है तथा तौ तो उभ्युपगम्य आता तदानीम अपि उभयथा था दोष प्रसिर्त यदि अभ्युपगम से मान भी लें कि दोनों होते भी हैं उसके पक्ष में तो भी वहां पर दोष आते हैं कैसे आते हैं उसको आप आगे बता रहे यतो ही यश्च प्रतिसंख्या निरोध स्वीक्रिय स तू ज्ञान दृष्टिया ज्ञाने नहीं ये जो क्योंकि क्योंकि कह रहे हैं जो प्रतिसंख्या निरोध स्वीकार किया जाता है वो किस तरह से स्वीकार किया जाता है वो तो ज्ञान की दृष्टि से होता है और ज्ञान के द्वारा होता है जो निरोध यानी नाश वस्तु का है ये वस्तु के रूप में तो नाश है नहीं ये जान के रूप में नाश है वस्तु तो वास्तव में है जान के रूप में नाश है और वो ज्ञान के द्वारा ही होता है क्योंकि जान हमने ऐसा विचारना शुरू कर दिया कि वस्तु नष्ट हो गई ऐसे ऐसे नष्ट हो गई तो ये जान की दृष्टि से ज्ञान इनके द्वारा ही होता है ठीक है तो ये विनाश कैसा हुआ ज्ञान के कारण से हुआ अब उनके पक्ष में दोष दिखा रहे हैं तदात निरोधस्य हेतु ज्ञानम नहीं वसा इस निरोध का कारण क्या हुआ हेतु कौन हुआ ज्ञान बना इस निरोध का कारण कौन बना ज्ञान बना नहीं बसा निर्तुक है बिना हेतु वाला तो है नहीं तो क्यों कहा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा क्योंकि पूर्व पक्षी जो क्षणिक बात को मानता है वो अपने पक्ष में नाश को निर्हेतुक मानता है ये जो एक परमाणु से दूसरा परमाणु बना एक परमाणु नष्ट हुआ और दूसरा हुआ फिर दूसरा नष्ट हुआ तीसरा ये जो नाश हो रहा है ये कैसे होता है ये पूछा जाता है उनको इसका कारण क्या है बोले इसका कोई कारण नहीं है निर्हेतुक है ये ऐसा वो लोग मानते हैं ये ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है बस हो रहा है कोई कारण नहीं निर्हतुक मानते हैं तो सिद्धांत उनको कह रहा है कि अगर आप प्रतिसंख्या निरोध मानते हो तो ये तो ज्ञान हेतु वाला हुआ और ज्ञान हेतु वाला हुआ तो निर्हेतुक तो नहीं हुआ ये, आप तो निर्हित विनाश को मानते हो निरोध को मानते हो तो ये दोष आएगा आपके पक्ष के अंदर आपने हेतु स्वीकार कर लिया आपने सिद्धांत के विपरीत चीज मान लिया आपने एक बात आगे सच क्षणिक वादे अपसिद्धांत आपता पूर्ण विराम लगा लीजिए और ये जो सहेतुक मान लिया ज्ञान हेतु वाला यह नाश मान लिया शैक्षणिक वादे अपसिद्धांत अपसिद्धांत नाम का दोष हो जाएगा ये आप निग्रह स्थान में जाएंगे कि अपने सिद्धांत के विपरीत आप बोल रहे हैं यहां पर एक बात हो गई दूसरा अथच अप्रति संख्या निरोध स्वाभाविक है स्वयं एवं ये जो सो अप्रति संख्या निरोध है यानी जो वास्तविक नाश है वो कोई बिना हेतु का है वो कैसा है स्वाभाविक है स्वाभाविक का मतलब है स्वयं एवं क्रमशः अभिष्ट अपने आप ही हो जाता है ये जितना भी नाश है ये कैसे होता है अपने आप होता है अपने आप होता है उसी को तो हम अप्रति संख्या निरोध हैं। वास्तव में वो नाश हो रहा है और वो कैसा है निर्हेतुक है हेतु नहीं है उसमें कुछ अपने आप ही होता है वो स्वाभाविक है वो तो यदि ये सब स्वाभाविक है तो तदा अब कर रहे हैं उनपे सर्वम दुखम क्षणम क्षणिकमी थी सारा दुख भी तो क्षणिक है फिर आपके मत में सारा दुख भी तो क्षणिक है और कैसा क्षणिक है जो अपने आप ही नष्ट होने वाला है तो फिर भावनोपदेश मार्गोपदेशो मार्गों अनर्थ का अनर्थता था आप भी तो भावना का उपदेश करते हो कि अच्छी अच्छी भावना करनी चाहिए मार्ग आप भी तो बताते हो साधना का कि ऐसे करो ऐसे करो इससे दुख की निवृत्ति होगी दुख की निवृत्ति वो भी चाहते हैं दुख की निवृत्ति के लिए तो साधना करते हैं तो अगर ये सब स्वाभाविक है तो दुख भी स्वभावतः स्वतः नष्ट हो जाना चाहिए ये आपको कुछ भावना का उपदेश करने की निर्देश करने की मार्गदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं आपके शास्त्रों में क्यों मार्गदर्शन कर रखा है ऐसा करो तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो अपने आप ही नष्ट होने वाला है स्वभाव है उसका तो आपका उपदेश भावना उपदेश मार्ग उपदेश अनर्थक हो जाएगा इतस्मादपि क्षणिक वाद होना युक्त इसलिए संगत नहीं है परस्पर विरुद्ध बातें हैं। और ये का ये अद्वैत में भी घटेगा इसी तरह से देखिए अद्वैत में आत्मा जीवात्मा ब्रह्म का अंश है अंश होते हुए बंधन में कैसे आ गया शरीर में कैसे आ गया अविद्या से ग्रसित हो गया हेतु उसका माया से माया से कह लो अविद्या से कह लो हेतु क्या हेतु है क्यों हो गया वो अवचनीय है निर्वचनीय है मतलब कोई हेतु नहीं है ना कोई हेतु नहीं है तो बिना हेतु के ही तो अविद्या से ग्रस्त हुआ था अपने आप ऐसे ही कभी भी ब्रह्म का अंश था कोई आनंद में मग्न था ज्ञान से युक्त था और पता नहीं क्या हुआ क्यों हुआ बस ऐसे ही एक अंश अभी तैसे ग्रस्त हो गया और बंधन में आ गया और अब सुख दुख भोग रहा है बंधन में आ गया प्रतंत्रता में आ गया सीमित हो गया तो ठीक है जब अपने आप ही सब कुछ होता है तो आगे भी हो जाएगा हमें करने की क्या जरूरत है अविद्या को हटाने की क्या जरूरत है जो बिना कारण के वैसे आया तो बिना कारण के हट भी जाएगा जब समय आएगा तब हट जाएगा जब समय आया तो जुड़ गया जब समय आएगा तो हट जाएगा अब वो समय को भी कारण के रूप में नहीं मान रहे हैं वैसे तो बस ऐसे ही हुआ तो ऐसे ही हो जाएगा तो जरूरत क्या है अपने आप ही छूट जाएगा अपने आप ही ग्रस्त हुआ था अपने आप ही छूट जाएगा यह दोष आता है आगे चौबीसों सूत्र आकाशे अभिशेषात ये जो क्षणिक हैं वैनाशिकवादी हैं उनके मत में आकाश के बारे में भी दोष आएगा आकाश के बारे में कैसे दोष आएगा तो बोले अभिशेष होने से जैसे प्रतिसंख्या और अप्रत संख्या के बारे में कहा गया था ऐसे ही आकाश के बारे में भी आपका मानना पड़ेगा वहां भी दोष आएगा पश्चिम देखिए आकाशे च वैनाशिका नाम मते दोषः प्रसजते आकाश के बारे में भी दोष आता है उनके मत में पुतः कैसे अविशेषात समान अविशेषात अविशेष होने से ये हेतु है, है इसी को खोल दिया आगे समान समान होने से क्या है वो समानता किससे है समानता तो कहते हैं प्रतिसंख्या अप्रति संख्या, संख्या निरोधाभ्याम तन मत से निरोध और अप्रति निरोध से उनके मत की समानता होने से आकाश के बारे में क्या है वो उसको आगे बता रहे हैं कि ते ही वैनाशिका प्रतिसंख्या निरोधम अप्रीति संख्या निरोधम आकाशम चेत पदार्थ त्रयम अभाव निरूपाख्यम है राम है ऊकी मात्रा हरस्व कर लीजिए निरुपाख्यम नित्यम च मन्यंत ये वैनाशिक लोग इन तीनों को किस किस को प्रतिसंख्या निरोध को और अप्रति निरोध को और आकाश को इन तीन पदार्थों को अभाव मात्र अभा, मात्र अभाव मानते हैं अभाव मात्र है ये निरुपाख्यम जिसको के बारे में कहा नहीं जा सकता नित्यम च और नित्य मानते हैं ये गुण इन तीनों में मानते हैं ये तो यथा ही प्रति संख्या निरोध अप्रति संख्या निरोध निध न सिद्धता जैसे ये दोनों सिद्ध नहीं होते जैसे पीछे खंडन कर दिया तद्वा शोपी निरूपाख्यो अवस्तु रूपो अभावो अर्थात आवरणस्य अभावो अस्ति इति न सिद्धती तो उसी प्रकार से आकाश भी निरूपाख्य सिद्ध नहीं होता है अवस्तु रूप के वस्तु ही नहीं है वो अभाव है अर्थात आवरणस्य अभाव का मतलब उसको खोलना है अर्थात आवरणस्य से अभाव उसमें आवरण का अभाव है कोई आवरण नहीं हो सकता उसमें अस्ति इति उसमें आवरण का भाव है ये सिद्ध नहीं होता है क्यों नहीं होता है ये तो ही तस्तुत्व सर्वत्र शास्त्रेषु से उपवर्ण ये आकाश का वस्तु रूप तो सभी शास्त्रों में कहा गया है आकाश अभाव रूप नहीं है ये सत्तात्मक है भावात्मक है ये शास्त्रों में कहा गया है इसके लिए प्रमाण दिया तस्मात वे तस्मात आत्मन आकाश उससे उस आत्मा से परमात्मा से परमात्मा के निमित्त कारण से आकाश की उत्पत्ति हुई तो उत्पत्ति बताई आकाश की और आकाशात वायु फिर आकाश से वायु भी बनी अगली चीज भी बता दी इसके ऊपर अभ्याष्य बोल रहे हैं अत्र आकाश उत्पत्ति ही आकाशात वायु से उत्पत्ति निर्दर्शी एक तो आकाश की उत्पत्ति बताई और दूसरा आकाश से वायु की उत्पत्ति भी बताई गई दो चीजें कही गई तो इसके ऊपर पीछे सिद्धांत बताने यश उत्पद्यते यथ उत्पद्य से वस्तु रूप एवं न अवस्तु रूपो अभाव जो उत्पन्न होता है वो अभाव रूप नहीं होता है अवस्तु रूप नहीं होता है और जिससे उत्पन्न होती है कोई चीज वो कारण वो भी अभाव रूप अवस्तु रूप नहीं होता है। वो सत्तात्मकी होता है भावात्मकी होता है लक्षण च तस् और उसका लक्षण भी अलग से हमें मिलता है क्या शब्द गुणवत्व शब्द गुण वाला है वो यथा गंधादि गुणवंती पृथ्वी द्रव्याणी जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ गंधादि गुणों से युक्त होते हैं ऐसे आकाश भी शब्द गुण से युक्त है तदव आकाशोपि की शब्द गुण द्रव्यम शब्द गुण वाला होने से वो द्रव्य कहलाएगा जो गुणवान होता है वो द्रव्य होता है इसलिए न अभाव वो अभाव नहीं है तस्मात न आकाशो अभाव रूपो अवस्तु इसलिए आकाश अभाव रूप अवस्तु नहीं है निरुपाख्यम व निरूपाख्यम वक्तुम शक्यते न निरूपाक्ष्यम वक्तुम शक्यते कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ भी नहीं है ऐसा कथन नहीं हो सकता आकाश के लिए भी तो ये सब चीजें इन सब की सत्ता है जब हम प्रतिसंख्या निरोध करेंगे तब भी उसमें जो ज्ञान हो रहा है वो उसका अस्तित्व है अभाव नहीं है उसका एक वृत्ति चल रही है एक ज्ञान चल रहा है कि हमने इसको नष्ट किया है कल्पना में नष्ट किया है वो वृत्ति की अवस्था है अभाव नहीं है वो वस्तु को अभाव के रूप में देख रहे हैं लेकिन ज्ञान तो वहां पर फिर भी अवस्तु रूप नहीं है तो प्रति संख्या निरोध भी वस्तु है अप्रति संख्या निरोध भी वस्तु है तो आपके पक्ष में तो वो दोनों खंडित हो रहे हैं तो आपके पक्ष में ये आकाश भी खंडित हो जाएगा जिस रूप में आप आकाश को अभाव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो वो ठीक नहीं है ऐसा आप आकाश होता ही नहीं है वो तो सत्तात्मक वस्तु है आगे पच्चीसवां सूत्र अनुस्मृत और हमारे को जो स्मृति आ जाती अनुस्मृति बाद में जो आ जाता है उससे भी सिद्ध होता है कैसे भाष्य देके पूर्वम उपलब्धम अनुभूतम वस्तु पश्चात स्मरणम अनुस्मृति प्रत्य विज्ञा अनुस्मृति क्या है पहले जो हमको उपलब्ध हुआ है अनुभूत हुआ है उसका बाद में स्मरण करना ये अनुस्मृति है सूत्र का शब्द इसी को प्रतिविज्ञा शब्द से कहा गया अनुस्मृति है प्रत्य विज्ञाया व न क्षणिकवाद समीचीन है अनुस्मृति और प्रतिविज्ञा होती है इससे क्षणिकवाद ठीक नहीं है यदि ही सर्वम उपलब्ध क्षणिकम उपलब्धा व क्षणिक जितनी भी वस्तुएं हमें ज्ञात हो रही हैं वो क्षणिक हो और इनका जानने वाला भी क्षणिक हो उपलब्धा तो तरी ऐसा अनुस्मृति प्रतिज्ञा प्रत्यभिज्ञा न भवेति अनुस्मृति स्मरण प्रत्यभिज्ञा हो ही नहीं सकती है कैसे नहीं हो सकती है कौन सी प्रत्यभिज्ञा यद हम आद्राक्षम तदेव स्पृश्यामी जिसको मैं देख रहा हूं उसी को मैं छू रहा भवती ही ऐसा अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा वह होती ही है तस्मात् सर्वम वस्तु क्षणिकम न च तस्य उपलब्धा क्षणिक है तो वस्तु में भी क्षणिक नहीं है और उपलब्ध करने वाला भी क्षणिक नहीं है थोड़े साल के समय के लिए नहीं है दीर्घ काल है ये का मतलब ये नहीं। जाएगा तो नित्य है तो ये हर वस्तु को नित्य मान रहे हैं। ये मतलब नहीं है बात का खट, खंडन कर रहे हैं क्षणिकवाद में जितना क्षण में वो मानते हैं उसकी अपेक्षा यह दीर्घ काल स्थायी है वो नित्य भी हो सकती है और लंबे काल तक रहने वाले भी हो सकती है जैसे मीमांसा के अंदर बात थी उसी तत्पर चलिए दर्शन क्षणे यद वस्तु दृश्य थे तस्य क्षण क्षणिकवाद में तो जो वस्तु दिखाई दे रही है तथा तनुस्मृतियां न भवित तद अन्यत्वाद स्मृति भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अलग है दर्शन स्पर्शन क्षण तस् अन्य अभ्युपगमत दर्शन के क्षण में अलग थी स्पर्श के समय में क्षण के समय अलग थी स्पर्श क्षण में अथ च उपलब्धल अनुस्मृति दूसरा दूसरे की स्मृति को तो करता नहीं है करो, करोती चनुस्मृति अहम इति प्रत्यय न और जो अनुस्मृति करते हैं वो अहम मैं इस ज्ञान के साथ में करते हैं यद अहम अद्राक्षम स एव अहम पुनः तत्शा जिस मैंने देखा था वही मैं छू रहा हूं ये मैं की जो अनुभूति साथ में आ रही है अर्थात क्षणिक वादो ना साधु क्षणिकवाद तो सिद्ध नहीं होता है ठीक नहीं है वो तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम साधार अभिवादन ऑप्शन कितने मिनट हुए